देवी भागवत आठवां स्कंध सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु के द्वारा देवी की स्तुति मनु जी बोले जगत के कारण के भी कारण शंख चक्र एवं गदा हाथ में धारण करने वाली तथा श्रीहरि के हृदय में विराजमान भगवती देवेश्वरी तुम्हें बार बार नमस्कार है वेदमयी मूर्ति धारण करने वाली भगवती जगदम्बिके तुम करुणा स्थान रूपणी तीनों वेदों के प्रमाण को जानने वाली संपूर्ण देवताओं की आराध्या कल्याण स्वरूपणी पर ब्रह्म परमेश्वरी महान भाग्यशालिनी महादेव प्रिया वासा महादेव प्रियंकरी गोपेंद्र प्रिया ज्येष्ठा महानंदा महोत्सव तथा महामारी के भय को नष्ट करने वाली एवं देवताओं के द्वारा सुपूजित हो तुम्हें नमस्कार है नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो कल्याणदायिनी शिवा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वसला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार है जिनके सकाश से यह जगत उत्पन्न हुआ है जो अखिल भूमंडल में व्याप्त है चैतन्य एक आदि अंत में रहित एवं तेज की पुंज है जिनका संकेत पाकर ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं मधु कैटप के भय से अत्यंत घबराए हुए ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दानों में संसार समुद्र से अपना उद्धार किया है उन भगवती जगदम्बा को नमस्कार है देवी तुम ही कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरजा सती दाक्षायणी वेदगर्भा बुद्धिदात्री एवं अभिया नाम से प्रसिद्ध हो माता मैं तुम्हारी स्तुति, पूजा प्रणाम जप ध्यान चिंतन अवलोकन तथा चरित्र करता हूँ प्रसन्न हो जाओ महान मंगलमय विग्रह धारण करने वाले लोकेश्वरी तुम्हारी ही कृपा से ब्रह्मा वेद के भंडार श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी इंद्र त्रिलोकी के अध्यक्ष वरुण जलचर जीवों के नायक कुबेर धन के अधिपति यमराज प्रेतों के शासक नैरित राक्षसों के नाथ तथा चंद्रमा रसों के स्वामी एवं लोकवंद नारायण कहते हैं देवर्षि नारद ब्रह्मपुत्र स्वयंभु मनु ने जब इस प्रकार भगवती नारायणी की स्तुति की तब ये प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली श्रीदेवी ने कहा राजेंद्र ब्रह्मपुत्र तुम्हें जो इच्छा हो वही मर वर मांग लो मैं इस समय तुम्हारी स्तुति भक्ति और आराधना से परम प्रसन्न हूं मनु बोले अनुपम कृपा करने वाली देवी तुम यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रजा सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके श्री देवी ने कहा राजेंद्र मेरे कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य सम्पन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी जो कोई पुरुष इसमें भक्ति रख कर तुम्हारे बनाए हुए इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा इसकी उसकी विद्या प्रजा कीर्ति और कांति में निरंतर वृद्धि होगी इसमें कोई संदेह नहीं है राजन इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं उनकी शक्ति कभी शिथिल नहीं होती वे सर्वत्र विजय पाते हैं